नारायण नारायण 14 अप्रैल आज का विषय संत हमें जगाते हैं साक्षात विषय की अपेक्षा विषयासक्त मनुष्य की संगति बहुत बुरी होती है यह जैसे संसार में वैसे ही परमार्थ में भी लागू होता है संगति का असर सदा मन पर होता है अतः अच्छे विचारों के आदमी की संगति करें। अच्छा बुरा स्वयं पहचाने अपने स्वयं को सुधारने के बजाय हम संसार को सुधारने की कोशिश करते हैं यही हमारी सबसे बड़ी भूल है संसार में संत संत होंगे ऐसा अनेक लोगों को को लगता ही नहीं पहचानने के लिए हमारे भीतर भगवान के प्रति अल्प मात्रा में क्यों न हो प्रेम चाहिए हम अपना ध्येय भूल गए थे तब संतों ने हमें जगाया सावधान किया जब हम गलत राह पर चल रहे थे तब संतों ने हमसे तू रास्ता भूल गया है यह कहकर हमें जागरत किया किया अतः जिधर हमारी थी उधर हमारे और चलने लगे ऐसा करने पर ही हम गंतव्य तक पहुंच पाएंगे संत आनंद रूप हो जाने के बाद आराम से नहीं बैठते वे जो लीलाए करते हैं वे संसार के कल्याण के लिए होती है ऐसे समय भी वे अपनी आनंद वृत्ति में ही होते हैं वे आराम से बैठे है ऐसा दिखाई देता है तब भी वे संसार का कल्याण करते रहते हैं हम तड़प तड़प कर व्यर्थ शक्ति गवाते हैं उनकी अपेक्षा वे तो शांति से बैठकर जीवित रहते हैं यह तो हमेशा अच्छा ही है संत आनंद रूप हुए होते हैं अतः उनके वचनों के अनुसार हम व्यवहार करें लोगों को उपदेश करने का संतों का हेतु एक ही होता है वह हेतु यह है कि जो मुझे ज्ञात हुआ है वह लोगों को ज्ञात हो और लोग सुखी बने संत अपने स्वार्थ की दृष्टि से कुछ नहीं कहते अतः उनका कहना असत्य होगा ऐसा हम कैसे कह सकते हैं दुखदायक है, जब यह जब हमें ज्ञात होता है तो हमें उसके लिए उपाय ढूंढना चाहिए यह उपाय संतों ने जो ग्रंथ लिखे हैं उनसे मिलता है उन ग्रंथों में जो कहा है वह हम करें करे। हम हम ग्रंथों में में जो पढ़ते पढ़ते हैं हैं उसे आचरण नहीं लाएंगे तो उसका क्या उपयोग है? वाचन वाचन का मनन होना चाहिए, चाहिए। साधन और वाचन साथ साथ चलने चाहिए। जिन संतों के ग्रंथ उनकी कृपा के बिना ग्रंथों का अर्थ समझ नहीं पाएगा जिस पर उनकी कृपा है उसी विद्वान न होते हुए उन ग्रंथों का सही अर्थ सहजता से समझेगा विद्वान कल्पना के आधार के से सत्य रूप का वर्णन करता है लेकिन संत निश्चित ही और अनुभव से सत्य स्वरूप कहते हैं संत की आज्ञा का पालन संत सेवा ही है नारायण नारायण